त्रिका विनयावली की कर तो तू तो दाम कुदाम जो कर कर न करो जपतुनाथ को नाम नहीं तो, बाजी के सूम जो खल खाते जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो तो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो काल कर्म कुल कौन को, को हा तो राम नाम अनुराग ही जियज जोरतिया रथ पर मारथ पथि तो ही सब पर पतिया तो से ही साध सुन समुझके पर पीर पिरा तो लो कोटिको का थिरा तो भवमग अवगम अनंत है बिनु समा तो महिमा उल्टे नाम की मुन किओ किरा तो अमर अगम तन पाय सो जड़ जाज न जा तो मंगल मूल तो अनुकूल विधातो जो मन प्रीत प्रतीत सो राम नाम ही रा तो तुलसी राम प्रसाद सो देताप ना तो अरे जो तू श्री राम जी की गुलामी करने में न ल तो तू खरा धाम होकर भी खोटे दाम की भांति इस हाथ से उस हाथ न बिकता फिरता भाव यह कि परमात्मा का सत्य अंश होने पर भी उनको भूल जाने के कारण जीव रूप से एक योनि से दूसरी योनि में भटकता फिर रहा है यदि तू जीव से श्री रघुनाथ जी का नाम जपने में आलस्य न करता तो आज तुझे बाजीगर के सोम के सदृश धूल न फाँकनी पड़ती अरे मन यदि तू मेरा कहा मानकर राम नाम रूपी धन कमाता तो श्री जानकी नाथ रघुनाथ जी के सम्मुख उनकी शरण में जाकर सुखी हो जाता और सर्वत्र तेरा आदर होता लोक परलोक दोनों बन जाते जो तुझे श्री राम जी अच्छे लगे होते तो तू भी सबको अच्छा लगता काल कर्म और कुल आदि जितने इस जीव के प्रेरक हैं वे सब फिर कोई भी तुझ पर क्रोध न करते सभी तेरे अनुकूल हो जाते यदि तू श्रीराम नाम से प्रेम करता और उसी में अपनी लगन लगाता तो स्वार्थ और परमार्थ इन दोनों के ही बटोही तुझ पर विश्वास करते अर्थात तू संसार और प्रलोक दोनों में ही सुखी होता जो तू संतों की सेवा करता एवं दूसरों का दुख सुन और समझकर दुखी होता तो तेरे हृदय रूपी तालाब में जो करोड़ों जन्मों का मैल जमा है वह नीचे बैठ जाता तेरा अंतकरण निर्मल हो जाता श्री राम का नाम न ना लेने वालों के लिए संसार का मार्ग अगम्य है और अनंत है किंतु उसी को तू बिना ही श्रम के पार कर जाता जब श्री राम के उल्टे नाम की भी इतनी महिमा है कि उससे व्यास वाल्मीकि मुनि बन गए थे तब सीधा नाम जपने से क्या नहीं हो जाएगा अरे मूर्ख तेरा यह देवताओं को भी दुर्लभ मानो शरीर यों ही न चला जाता तो कल्याण का मूल हो जाता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते अरे मन यदि तू प्रेम और विश्वास से राम नाम में लो लगा देता तो हे तुलसी थी राम कृपा से तू तीनों तापों में कभी न जलता राम भलाई आपने आप न काको जग-जग जान जुग, जुग नाथ को जग जागत सा को दुख वसुधा को रवि कुल करो चंद भो आनंद सुधा को कौशिक गरत तुषार जो तक तेज को प्रभु अनिहित हित को दियो फल फलम कोपा को हरि पाप आप जा संताप शिल को सोच मगन कारो सहे साहिब मिथिला को रोष भगपति धनी अहमति ममता को चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को मुदित मान्य चले वन पिता को धर्म धुरंधर धीर धुर गुणशील जिता को गुह भगत ज्ञाति हूँ देह जीव न भ खाको पायो पावन प्रेमते ते सखा को सदगति सबरी गिद्ध के सादर करता को सोच शिव सुग्रीव के संकट हर ताको राख विभीषण को सके असकाल गहा तहि काल कहां को आज विराजत राज है दस कंठ जहाँ को बालिश बासी अवध को बूझिये न खाको सोपावर पहुँचो तहा जमुनिमन थ को, को। गति नलह राम नाम सो विद सो सिर जाको सुमिरत कहत प्रचारिक बल्लभ गिरजा को कथा को हो सानंद हरिपुरहीन का राम नाम महिमा करे काम भुरु आ को साखी वेद पुराण है तुलसी तनता को श्री राम जी ने अपने भले स्वभाव से किसका भला नहीं किया युग युग से श्री जानकी नाथ जी का यह कार्य जगत में प्रसिद्ध है ब्रह्मा आदि देवताओं ने पृथ्वी का दुख सुनाकर जब विनय की थी तब पृथ्वी का भार हरने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए सूर्य वंश रूपी कुमिदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्ररूप एवं अमृत के समान आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए मित्र ताड़का का तेज देखकर कर ओले कि नाई गले जाते थे प्रभु ने ताड़का को मारकर शत्रु को मित्र का सा फल दिया एवं क्रोध रूपी परम कृपा की भाव यह है कि दुष्ट ताड़का को सद्गति देकर उस पर कृपा की स्वयं जाकर शिला बनी हुई अहल्या का पाप तत्संताप दूर कर दिया फिर धनुषयज्ञ के, के समय शोक सागर में से डूबते हुए मिथिला के महाराज जनक को निकाल लिया अर्थात धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी परशुराम क्रोध के ढेर एवं अहंकार और के धनी थे, उन्हें भी आपने देखते ही शांत और समता का पात्र बना दिया। अर्थात वह क्रोधी से शांत और अहंकारी से समृष्टा हो गए माता कई कई और पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से वन चले गए ऐसा धर्मधुरंधर और धीरजधारी तथा सदगुण और शील को जीतने वाला दूसरा कौन है कोई भी नहीं नीच जाति का गरीब गुह निषाद जिसने ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया और हो खाया हो अर्थात जो सब प्रकार के जीवों का भक्षण कर चुका था उसने भी पवित्र प्रेम के कारण श्री रघुनाथ जी से सखा जैसा आदर प्राप्त किया सबरी और गिद्ध जटायु को सत्कार के साथ मोक्ष देने वाला कौन है और शोक की सीमा अर्थात महान दुखी सुग्रीव का संकट दूर करने वाला कौन है श्री राम जी ही है ऐसा कौन काल का ग्रास था जो रावण से निकाले हुए विभीषण को अपनी शरण में रखता अथवा काल कहाँ को ऐसा पाठ होने पर उस समय ऐसा कौन था जो विभीषण को अपनी शरण में रखता जिस रावण के राज्य में आज भी विभीषण राजा बना बैठा है यह सब रघुनाथ जी की ही कृपा है अयोध्या का रहने वाला मूर्ख धोबी जिसमें बुद्धि का नाम भी नहीं था वह पामर भी वहां पहुंच गया जहां पहुंचने में मुनियों का मन भी थक जाता है महामुनिगण, जिस परम धाम के संबंध में तत्व का विचार भी नहीं कर सकते वह धोबी वहीं चला गया ब्रह्मा ने ऐसा किसे रचा है जो राम नाम लेकर मुक्ति का भागी न हो पार्वती वल्लभ शिव जी जिस राम नाम का स्वयं स्मरण करते हैं और दूसरों को उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं अजामिल की कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ और राम नाम लेकर इस कलिकाल में भी कौन भगवान हरि के परम धाम में नहीं गया राम नाम की महिमा ऐसी है कि वह आंख के पेड़ को भी कल्प वृक्ष बना सकती है वेद और पुराण इस के साक्षी हैं इस पर भी विश्वास न हो तो तुलसी की ओर देखो भाव यह है कि मैं क्या था और अब राम नाम के प्रभाव से कैसा राम भक्त हो गया हूँ